अब तक काफी रात हो चुकी थी भले ही इन लोगों ने आज दोपहर में अपनी नींद पूरी की थी लेकिन फिर भी अब तक सब लोग काफी थक चुके थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था जैसे जैसे ये लोग इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे ये केस और अधिक पेचीदा होता जा रहा था ऐसे में रूही समेत कुछ टीम तो थक हारकर ऑफिस में ही टेबल पर सिर रखकर आराम करने लग गए थे लेकिन विक्रांत की उलझन बढ़ती ही जा रही थी ऐसी सिचुएशन में उसे आराम मिल ही नहीं सकता था सब लोग थक हार कर आराम कर रहे थे लेकिन अभी भी वो व्हाइट बोर्ड पर केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नोट करते हुए बड़े ध्यान से केस के एक एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद वो एक अंत सिरे पर आकर खड़ा हो जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर ये अभी तक विक्रांत को केस के बारे में जितनी चीजें समझ में आई थी उसके बाद उसे सिर्फ दो रास्ते समझ में आ रहे थे पहला रास्ता तो ये था कि वो बिजनेसमैन अशोक को कस्टडी में लेकर उन्हें इंटेरोगेट करना शुरू कर दे लेकिन एके को इंटेरोगेट करना कोई मामूली बात नहीं है अगर विक्रांत उसे कस्टडी में लेता है तो फिर एक बार के लिए पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा ऐसे में उसे इंटेरोगेट करना ठीक नहीं रहेगा इसके बाद दूसरा रास्ता यह है कि वो जोधन सिंह के साथी की तलाश करे क्योंकि यह भी हो सकता है कि जोधन सिंह के साथी के पास ही तमिल स्टार हो इसके साथ ये भी हो सकता है कि उसका ये साथी सिर काटने वाले मर्डर केस में भी जोधन सिंह के साथ इन्वॉल्व रहा हो लेकिन समस्या ये है कि पुलिस के पास जोधन सिंह के साथी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही रूही को उसके बारे में कुछ पता है ऐसे में उसके बारे में पता लगाना कोई आसान काम नहीं है अब अगर ये दोनों तरीके काम नहीं करते हैं तो फिर विक्रांत के पास अगला रास्ता क्या हो सकता है ये सोचते सोचते विक्रांत को फिर जानवी का ख्याल आया वो सोच रहा था कि जिस तरह से सर्विलांस वीडियो में हमें जोधन सिंह मिल गया है ठीक उसी तरह जानवी को भी निश्चित तौर पर जोधन सिंह फुटेज में देख गया होगा और ये भी हो सकता है कि जान्हवी को यह भी पता चल गया हो कि जोधन सिंह का कनेक्शन एक ही आदमियों से था तो अब आगे वो क्या करने की सोच रही होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवी के पास कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जिसके सहारे वो आगे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली है जानवी वाकई में बहुत ही घमंडी है पहले हेडक्वार्टर द्वारा यही ऑर्डर दिया गया था कि इस केस पर दोनों लोग साथ में काम करेंगे लेकिन जान्हवी को विक्रांत के साथ काम करना किसी भी हालत में मंजूर नहीं था क्या पता अगर विक्रांत और जानवी एक साथ इस केस पर काम करते तो फिर उन्हें कुछ आसानी भी होती और क्या पता तब ये लोग और जल्दी केस को सॉल्व भी कर लेते लेकिन यहाँ तो साथ काम करना तो दूर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर करना चाहते विक्रांत अभी भी व्हाइट बोर्ड पर एक एक नोट बारीकी से लिखे जा रहा था वो बोर्ड पर जोधन सिंह उसके साथी ए के और फिर ए के मैनेजर मोहन भट्टागर जो कि मर चुका है इन सभी का नाम लिखकर इनके बीच की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा था पुलिस ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मोहन भटनागर का मर्डर एक जुड़ी कोई भी बात बाहर ना आने पाए। इस आधार पर विक्रांत जहाँ तक समझ पा रहा था उसके हिसाब से ये बहुत ही क्रिमिनल माइंड का आदमी है अब अगर एक एक क्रिमिनल माइंड का आदमी था और वो खुद को बचाने के लिए अपने मैनेजर तक का मर्डर करवा सकता है तो फिर ये सारी कहानी कुछ इस तरह से बन सकती है पहले एके ने अपने मैनेजर के थ्रू जोधन सिंह को तमिल स्टार की चोरी करने के लिए हायर किया होगा फिर जोधन ने अपने साथी के साथ मिलकर तमिल मिल स्टार को चुरा लिया होगा लेकिन तभी एके ने सबूत मिटाने के लिए अपने मैनेजर मोहन का मर्डर करवा दिया होगा इसके बाद एके की प्लानिंग जोधन और उसके साथी को भी मारने की रही होगी लेकिन जोधन को और उसके साथी को कहीं से ये भनक लग गई होगी फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे होंगे लेकिन एक एक दोनों अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए होंगे लेकिन फिर उसके साथी ने देखा होगा कि जोधन सिंह कोमल में चला गया है तो फिर वो अकेले ही तमिल स्तार लेकर भाग गया होगा फिर बाद में जब जोधन सिंह को होश आया होगा तब उसे ये लगा होगा कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है फिर उस वक्त उसे गहरा सदमा लगा होगा और फिर वो पागल ही हो गया हालांकि रूही ने कहा था कि जोधन जब घर से चोरी के लिए निकला था तो उसके तकरीबन तीस दिन बाद वापस लौटा था अब ये नहीं समझ आ रहा कि जोधन को आखिर इतना वक्त कहा लगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि होश में आने के बाद जोधन सिंह ने अपने साथी को और तमिल स्टार को ढूंढना शुरू किया लेकिन काफी दिनों तक भटकने के बाद भी उसे ना तो अपने साथी का पता चला और ना ही तमिल स्टार के बारे में कोई क्लू मिला फिर उसने थक हार कर मान लिया होगा और तकरीबन 30 दिन बाद वापस घर लौट गया होगा ओह कहां सिर पकड़ लिया अगर ऐसा है तो फिर तो और दिक्कत है अगर जोधन सिंह को भी नहीं पता है कि उसका साथी कहाँ है और कहाँ पर तमिल छुपाया गया है तो फिर तो इसके बारे में पता लगाना और मुश्किल काम है विक्रांत गहरी सोच में डूब गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे किस दिशा में केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए सो गया ये जहां, सो गया आसमा सो गई हैं मंजिले अचानक से विक्रांत तो ने गुनगुनाना शुरू कर दिया अस्सी में ये गाना काफी पॉपुलर हुआ करता था और इस वक्त ऑफिस में जो माहौल था उसके हिसाब से ये गाना काफी सूट भी कर रहा था हालांकि विक्रांत को गाने के बोल पूरे याद आया कि आज उसे सिंगर ने अपने एल्बम की सी डी गिफ्ट की हुई थी वैसे भी केस के बारे में माथा पच्ची करते करते विक्रांत का सिर घूमने लग गया था तो सो उसने सोचा की क्यों ना एक दो गाने ही सुन लिए जाए ताकि मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए उसने तुरंत ही अपने बैग में से नेहा की दी हुई सीरी कैसेट को बाहर निकाला और फिर इसे लैपटॉप में डालकर बजाने लग गया लैपटॉप का वॉल्यूम काफी तेज था ऐसे में उसे लगा कि कहीं किसी की नींद ना खुल जाए इस वजह से उसने वॉल्यूम कम कर दिया हालांकि गाने की आवाज़ सुनते ही रोही की नींद खुल गई लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुई बल्कि खुद भी गुनगुनाने लगी कुछ दो चार लाइनें गाने के बाद रोही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वाह सर आप भी गाने वगैरह सुनते हैं मुझे तो लगा बस मारपीट और चोरों के पीछे भागने के अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है <laughs> अच्छा विक्रांत ने की तरफ देखते हुए कहा मैं बहुत गाने सुनता हूँ मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है स्पेषली नाइनटीज और एटीज़ के ओह तो आपका म्यूजिक भी पसंद है वह भी नाइन्टीज़ के कमाल है रोही ने जवाब दिया अच्छा अब मैं समझी जब भी आपका फोन आता है तो रिंग में वो वाला गाना क्यों बजता है हाँ गज़ब का है दिन सोचो जरा रूही विक्रांत को चढ़ाने के लिए गाना अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाने लगती है चुप करो चुप करो सब उठ जाएंगे अभी धीरे धीरे बोलो विक्रांत ने रूही को शांत कराते हुए कहा तभी रूही ने वहाँ पड़े सीडी डी कैसेट के कवर को हाथ में उठा लिया है ये कहाँ से मिला आपको यह तो नेहा कक्कड़ के नए एल्बम का है ना आप तो कह रहे थे कि आपको नाइनटीज पसंद है झूठे नेहा कक्कड़ को लाइक करते हैं आप अरे नहीं ये तो मुझे गिफ्ट मिला है मैंने खरीदा नहीं है वो गिफ्ट किसने दिया गिफ्ट ये तो बिल्कुल न्यू एल्बम है और ओरिजिनल कॉपी है बहुत कम कॉपी बनती है ऐसी तो रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा और वाह इसमें तो नेहा का कड़ का ऑटोग्राफ भी है कमाल है किसने दिया आपको गिफ्ट नेहा ने उसी ने दिया गिफ्ट क्या सही है सर रूही ज़ोर से हंस पड़ी नेहा ने आपको खुद ये गिफ्ट भेजा है अच्छा फिर फिर क्या हुआ रूही को लगा कि विक्रांत उसके आगे फेंक रहा है सो वो भी मजाक के मूड में आ चुकी थी कुछ नहीं हुआ क्या होगा और उसने गिफ्ट भेजा नहीं है खुद दिया है गिफ्ट समझी विक्रांत ने रूही को बताया ओ ओहो क्या बात है क्या बात है मजा आ गया सर <laughs> रूही फिर से हंसने लगी तो उसने आपसे कुछ कहा नहीं विक्रांत आई लव यू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बला बला अरे तुम्हें झूठ लग रहा है विक्रांत ने रूही से सीधावाद में कहा सच में नहीं यार कक्कड़ नहीं मुझे ये सी दी है मैंने उसकी मदद की थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया अच्छा कब कब दिया उसने आपको ये गिफ्ट कल कल दिया था अच्छा कहाँ दिया था कल तो आप यहीं लखनऊ में ही थे रूही विक्रांत को सवालों में उलझाने की कोशिश कर रही थी कल इटैलियन रेस्टोरेंट में यहीं लखनऊ में तुम्हें पता नहीं है क्या इस वक्त नेहा लखनऊ में ही है कॉन्सर्ट में आई हुई है तो आप केस की इन्वेस्टिगेशन छोड़कर नेहा कक्कड़ के पीछे भाग रहे थे रोही ने अपनी भुवाएँ टेडी करते हुए विक्रांत से सवाल किया अरे नहीं मैं तो केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ही जा रहा था अभी वो अचानक से मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई फिर मैंने ही उसे इटालियन रेस्टोरेंट ले जाकर छोड़ा था फिर वही रेस्टोरेंट में ही उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था ओह अच्छा अच्छा वो तो खुद आकर आपकी गाड़ी में बैठ गई और फिर आपको इटालियन रेस्टोरेंट भी लेकर गई वाह और कुछ रोही को अब भी विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था अरे तुम पागल हो क्या तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना नहीं नहीं पुलिस वाले कहाँ झूठ बोलते हैं झूठ बोलना तो हम जैसे चोरों का काम है आप लोग तो जो कहो सब सच है रूही ने व्यंग्या्यात्मक लहजे में जवाब दिया अरे तुम ये देखो फोटो देखो उसने मेरे साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी विक्रांत ने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाल कर रूही को फोटो दिखाना शुरू कर दिया फोटो देखने के बाद रोही और जोर से हंस पड़े सर आपने यहाँ कक्कड़ के इतने बड़े फैन है मुझे नहीं पता था आपको फोटोशॉप आता है या किसी और से करवाया है सर ऐसी एक फोटो मेरी भी बनवा दो ना शाहरुख खान के साथ प्लीज सर रोही ने विक्रांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या ये ओरिजिनल फोटो है फोटोशॉप नहीं है विक्रांत ने फिर निराशा पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा ठीक है मत मानो तुम छोड़ो ये सब एक मिनट एक मिनट ये फोटो दिखाना अचानक से रोही ने सीरियस होते हुए कहा ये कहाँ की फोटो है रोही ने बड़े ध्यान से फोटो को देखते हुए सवाल किया बताया तो इटेलियन रेस्टोरेंट की और ये जो लोग पीछे खड़े हैं ये लोग कौन है रोही ने फिर सवाल किया ये सब नेहा के क्लासमेट है उन्हीं से तो मिलने के लिए वो वहां पर गई थी विक्रनाथ जवाब दिया क्या हुआ कोई बात है क्या किसी को पहचान रही हो क्या इनमें पहचान नहीं नहीं नहीं किसी को पहचान तो नहीं रही लेकिन इनमें एक चीज देखी सी लग रही है